एवं भगवान वासुदेव की रहस्य लीला कथा का, का हम पान कर हमने इस प्रवचन गंगा में बहुत कुछ पाया है बहुत ही बेटा ये पंख पंखा बंद कर सकते हैं आवाज कर रहा है बहुत कुछ पाया है हमने इसमें हम जाना बेटा ये पंखा बंद कर सकते हैं राहुल अच्छा हमने इसमें बहुत कुछ जाना कि तो वस्तुता जिसे हम धर्म कहते हैं वो एक सांप्रदायिक सोच पर है जिसे रिलीजन कहते हैं लेकिन धर्म तो वेद ने हमको आप दिखाया है स्वजगत जो मेरा अंदर जगत है मेरा घर है और ये मेरी नित्य अवस्था है नित्य स्थान है वाह जगत लीला का मंच है निमित जगत है जैसे हर कलाकार बाहर नाटक करने के बाद लौट घर में प्रवेश पाता है अपने घर आ जाता है मुझे भी आना है कि एक नाटकीय औपचारिकता के घर को ही घर गृहस्थी मान करके बाहर ही भटकते रहना है ये स्वजगत और निमित जगत का भेद हमने पहली बार वेद में आके पाया है स्वजगत भी मेरा भरा पूरा परिवार है जहा जीव रूप भक्ति रूप मैं स्वयं हूं जहा मेरा आत्मा मेरा आराध्य शरीर का स्वामी है श्री राम है जहाँ योग में राम रूपी लक्ष्मी योग कर गया विचार लक्ष्मण है भक्ति में रत भाव भरत है सब परिवार है मेरा दस इंद्रियों से निग्रहित सु, मन स्वभाव मेरा दशरथ है और उसकी तीन मनोवृत्तियां कौशल्या सुमित्रा और केकई -के हैं। और फिर इन सारे भावों के साथ जुड़े भाव हैं, है हा कीर्ति, मांडवी और उर्मिला ये भी ये सारा एक परिवार है इस परिवार में एक विध्वंसक मंथरा भी है जिसके प्रति मुझे सचेत और सावधान रहना है हा? ये मेरा नित्य जगत है जब भी जहां भी जिस किसी योनी में जन्म पाऊंगा मेरा ये अंतर जगत सदा ऐसा ही रहेगा बाकी शेष सब बदल जाएंगे हमने पूछा था कि जब कलाकार नाटक खेल लेता है अपने कपड़े मुकुट सब कमेटी को रामलीला कमेटी को दे देता है फिर जब वो जानता है कि उसको अमुक गली में इस मोहल्ले में जाना है तो वेद ने कहा तेरा घर इधर है जो मृत्यु के बाद भी नहीं बदलता है और हमने पहली बार अपने घर को जाना है कि हर ड्यूटी के बाद जैसे बाहर भी हम अपने स्व जगत अर्थात घर में आ जाते हैं तथाकथित उसी प्रकार हर ड्यूटी के बाद मुझे अपने ही घर में आकर समाधिस्ट हो जाना चाहिए दिस इज द ओनली पॉइंट वेयर आई कैन रिलैक्स माई सेल्फ हाँ, मैं अपनों में हूं अपने घर में हूं अपने संसार में हूं और आज खोलें, कभी ऋचा खोले वेद की क्या कह रहे हैं आ न सत्यात्या कभी असत्य ना होने वाले क्योंकि जीव भी मरता नहीं है अगले जन्म को लगा तो असत्य तो ये भी नहीं होता असत्य तो नाटक का मंच होता है बाकी कोई नहीं क्योंकि तो नाटक में कौरी औपचारिकता थी वह लड़का पैदा नहीं हो रहा था खाली गा रहे थे भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी लेकिन क्या वहां लड़का पैदा हुआ नहीं नाटक हुआ था उसी प्रकार जब मैं शरीर का एक कोष बनाना नहीं जानता तो बेटा बेटी मैंने भी कहां बनाए थे मैं भी उस नाटक की नाटकीय पात्रता भर ही तो जी रहा था दुर्भाग्य से धृतराष्ट्र की अंधता और गांधारी की और ऊपर से पट्टी ओढ़ बैठा तो विष्यात जगत में तथा कथित भक्त तथा कथित विद्वान तथा कथित चौधरी बना फिरता रहा पात्रता भी तो ठीक से जी नहीं पाया उसके साथ भी ईमानदार नहीं हो पाया क्योंकि भ्रमित जो था तो कहा आ ना सत्या आ कभी ना असत्य होने वाले ये संबोधन ऋचा में मेरा मेरे प्रति है त्रिभी रेख त्रिभी आज ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी आज उस आत्मा के आत्म यज्ञ के सम्मुख हो जा अभिमाने सम्मुख होना कैसे सम्मुख हो जा एक दश ही एक दश ही यह, यह जो भौतिक दसों इंद्रियां है और इनका ग्यारवां अधिपति मन है ये जो क्षण भंगुर है जो आवागमन में साथ नहीं जाते हैं इन सब को देवे भी इन सबके द्वारा भी तू उस देवत्व के सम्मुख हो आत्मा के पास आ भीतर जा नहीं कहा है फलानी तरफ भाग उसके पास जा ना भीतर जाचित्र भी बात है कि मेरा सर्वस्व था भीतर जिसे खोजता मैं बाहर था और उसी में सारी पूजा पाठ थी भक्ति थी वो जाने क्या क्या रिलीजियस अच्छा था धर्म नहीं था क्योंकि आधा अधूरा रिलीजन जिसमें इनर वर्ल्ड नहीं है वो ना होने से भी बुरा है तो कहा न सत्या त्रि अभी एकादश ही इहा देवे धीर आयातम आकर इसमें बस जा अपनी आत्मा में इससे पहले कि देर बहुत हो जाए इससे पहले कि तेरे भटकाओं का कहीं अंत ना हो और तू अपने अंदर बैठ ना पाए इससे पहले कि मौत तुझे उठाकर शमशान पे पटक आए भीता राजा अपनी अंतर आत्मा से जुड़ ले जाना तो सबको है जाएंगे हम सब आत हुआ और ये अकेला सनातन धर्म है जो उसको भीतर देखता है बाकी सब आसमानों में खोजते हैं हमारे संप्रदाय भी सप्त तो लोग से सत्तर लोग तक पहुंच गए हैं कभी सात सौ लोगों की भी आप सुन लेना भगवान कहते हैं मानस में भी ये शबरी मैं आत्मा के रूप में घटघटवासी हूं सब में व्याप्त हूं पर मुझे धर्म की एक गाथा लीला कथा भी समझ में नहीं आए संप्रदाय ही समझ में आए और भगवान गीता में कहते हैं कि मैं आत्मा हूं हे बुधाकेश जो संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय में वास करता हम बाहर भागे और अपने परिचय और महत्ता को बताते हुए कि तेरी अंतर आत्मा का परिचय और उसका मा, उसका महत्व क्या है तो कहा ब्रह्मों में परम ब्रह्म रुद्रों में शंकर वैष्णवों में महाविष्णु धनुर्धारियों में राम छंदों में गायत्री प्रणों में ओंकार है ना गुरुओं में देव गुरु बृहस्पति जो कुछ भी दर्शाया गया है सभी ग्रंथों में हे अर्जुन मैं तेरा आत्मा हूं मैं हूं अर्थात ये सारे तेरी आत्मा की कथाएं हैं ये तेरी कथा है ये सारे शब्द तुझ में रहते हैं और तू प्रभु की बनाई सर्वोत्तम अनुपम कृति है कहा बाजारों में भटक रहा है मठों का सौदा बना फिरता है अपने रूप को पहचान अपने रूप में आ, जिसे स्वयं परमेश्वर बना रहा है उसे अतिशय निर्मल होना चाहिए इसलिए सारे मल हटा दे नारायण का अपनी अंतरात्मा का सम्मान कर जो ऐसा नहीं कर पाएगा बेशक वो बहुत दूर दूर भटक जाएगा और क्या कहा प्रायुस्तारिष्ट हा हा मधुपेयम अश्विना आयातम के बाद मधुपेयम अश्विना और उसके मधुर रस का भक्ति रस का पान कर, वो तो ज्योतियों का रस है इन अश्विना ब्रह्म ज्वालाओं आत्माओं में प्रकट है बाहर कौन सी भक्ति गा रहा है भक्ति तो एक अतिशय मनोरम मन को पूर्ण एकांत देने के बाद अंतर में उभरा भाव है ई सामूहिक ना नाटक नटक फटक ये डांस ये, ये सब नहीं हो सकते जब चारों ओर मौन बस जाए हरो नीरवता हो और उस मौन में स्थित मेरा मन भी विचारों को शून्य करता अंतर की राह में उतर आया हो और तब उस मौन में अनहद बांसुरी का नाथ हो और फिर धीरे धीरे ज्योतिया पुष्पों से खिलती चली जाए और तब मेरा रात थे वो मधुकर माधव मेरे सम्मुख हो उसकी उसके जोतर में स्वरूप में उसके नेत्रों के प्रेम रस में मैं अपने अंतर में झुकता चला जाऊं और फिर कोई चाहत ना हो कोई इच्छा ना हो कोई लौटने की बात ना हो वो क्षण अमर हो जाए वो क्षण स्थिर हो जाए और मैं उसी में हमेशा के लिए अपने रूप को मिटा जाऊं ये भक्ति है और यही योग है बाहर वासनाएं विषय विषया शक्तियां हैं भक्ति नहीं होती वो नहीं होती है और विषय कभी भक्त नहीं हो सकता इच्छाओं से कहो कि दम तोड़ जाए और मन से कहो कि गोविंद से जुड़ो उससे हट के अब कोई इच्छा ना आए वाह्य जगत तो ड्यूटी जगत है ड्यूटी देंगे प्रभु के निमित्त होकर अच्छी तो बुरी तो गोपाल जाने हम तो गोविंद आप ही में झुकाए हैं आप जानो वो कसाई जब फांसी देता है एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे जेल में तो मुझे बताओ कितना बड़ा पापी है बोलो है क्या लेकिन वही कसाई जब पड़ोसी की हत्या कर देता है तो बताओ बताओ पापी है तो हर सकाम कर्म पाप है चाहे वो पूजा और पाठ है समझो हठ करने से राह नहीं मिलेगी कि वही कसाई जब जेल में फांसी दे रहा है न्यायाधीश के आदेश पर जेलर के सम्मुख उसके इशारे पर तो वो निमित कर्म कर रहा है वो पापी नहीं है है क्या बोलो उसने तो ड्यूटी अंजाम दी लेकिन वही व्यक्ति जब किसी लड़ाई झगड़े में फंस के अपने पड़ोसी की हत्या कर रहा है तो अपराधी है वो अब उसे भी फांसी हो सकती है वहां सकाम भाव थे आसक्त भाव थे वासनात्मक भाव थे यहां निमित्त कर्म था तो क्या आपको सकाम कर्म और निमित कर्म का भेद नहीं मालूम जिनके मन में बैर है जिनके मन में घृणा है जिनके मन की चक्की में संसार ही विचारों के रूप में पिस रहा है वो कभी भक्ति नहीं पा सकते हमें इस चक्की को तोड़ना हो वाह जगत ड्यूटी जगत है ड्यूटी देंगे और ड्यूटी को भी प्रभु की भक्ति के रूप में परमान होंगे क्योंकि जब खेल को ड्यूटी भाव खेल को निमित भाव से खेलते हैं चाहे वो ताश है या क्रिकेट तो भी एंजॉय जब निष्काम भाव से ताश भी आप लोग खेलते हैं खेलती होंगे तो जब तक उसमें कोई बैठ जुआ नहीं लगता आप उसका आनंद लेते हैं बोलो लेकिन जब उसमें बैठ लग जाती है रुपए की गिनती होने लगती है तो आरंभ से अंत तक हारते हैं तो कांपते हैं जीतते हैं तो भी तनावग्रस्त रहते हैं तो सकाम कर्म सदा तनाव देता है यदि तुम में तनाव है तो तुम सकामी हो कोई भक्ति की राह तुम्हारे पास नहीं कोई ईमानदारी नहीं है क्या इसके बाद भी आप कहोगे कि आपको सकाम और निष्काम कर्म स्वामी जी कोई भी काम सकाम हुए बिना कैसे हो सकता है कितनी थोथी कितनी बेकार की बात है ये प्रभु को कहां सकाम है जो आत्मा होकर तुम्हारी जूठन का रक्त में बदलता है कोई कितनी फीस लेता है बताओ तो मां बनके तुम्हारे तन का मैला धोता है तुम्हें निर्मल करता है क्या मांगता है तुमसे और उस निष्काम परमेश्वर के बनाए सकाम सकाम गाते हो ये पाप नहीं है तो फिर क्या है तुम्हारा बिना मतलब के बिना सकाम भाव के तुम्हें कोई अच्छा नहीं लगता मतलब है तो है मतलब नहीं है तो नहीं है ये एक बड़ी ही निकृष्ट मनोवृत्ति है बहुत घटियापन है और यह भक्ति का सबसे बड़ा अवरोधक है कैसे गाओ कि सीए राम मैं सब जग जानी है ना अरे गाओ मतलब मतलब मैं सब जग जानी गाते क्यों नहीं ये बताओ कि इस कुदरत में कुत्ता है बिल्ली है पेड़ है पक्षी है पौधे हैं ये सब निष्काम भाव में जीते हैं इनके पास कोई सकाम भक्ति नहीं है पेड़ ने कहा कि ला पैसे दे ले रही है तो मांगे क्या किसी रावण ने कहा बाघ मेरा माल इधर खुला <laughs> बोलो तो क्या कह रहे हैं कि आ न सत्या आ और अमर रहा की ओर जाने वाले न सत्या न धन असत्या असत्य न होने वाले अर्थात नित्य होने वाले आओ त्रिभी आज ब्रह्मा विष्णु महेश रूपेश आत्मा आत्मयज्ञ इन सबके सम्मुख अभिमान सम्मुख होना सम्मुख हो जाए आओ के इनमें गुल मिले एकादश ही दसों इंद्रियों से और ग्यारहवें मन के सहित आज इनमें व्याप्त हो जाएं जीवन जगत में हर क्षण में इन्हीं में अपने आप को व्याप्त करें देवे भी देव अभी इनके देवत्व को अपने सदा सन्मुख रखें देवे भी यादम क्या हो आज इसमें इनके देवत्व में अपने आप को मिटा दें आओ ईर्षा द्वेष लोभ हो आ सकते सब बुरा दे मधु पेयम अश्विना और इन्हीं के ज्योतियों के अमृत का रस पिए भक्ति रस में आए प्रायुर्थारिष्ठम नीरम पास वृक्षतम सेधतम द्वेशो भवतम सचा भुवाह है न प्र आयु अमर आयु में स्थित हो अपने इष्ट में आकर प्र आयु स्तारम इष्टम कि उस अमर आयु के विस्तार को पाएं इष्ट आत्मा में निहित नी, होकर व्याप्त होकर रमपासी जो भटकाव हैं, जो मनोवृत्तियां दाएं बाएं भागती हैं जो कर्म की तरफ भागती हैं ऐसी इस ऐसी भौतिक मनोवृत्तियों को जो हमने ईर्षा द्वेश लोभ मोह और आसक्ति को भरती हैं मृक्षतम इन सब का अंत करें इनको मिटा दे और करें अपने आप को ऊपर उठाएं, देश आदि से उठाए द्वेशो द्वेश मोहा शक्ति से भगवत सचा भुआ माने होना, यदि हम उस राह में सचमुच जन्मना चाहते हैं जो परम पवित्र है जो अमर और अनंत है तो इस प्रकार वेद की इस ऋचा में हमें ऋषि ने पुनः दिखाया कि द इनर वर्ल्ड ये, ये स्वजगत है और बाहर का जो भी जगत है वो नाट्यशाला का मंच है हम सचमुच भीतर जीते हैं बाहर ड्यूटी अंजाम देते हैं और इसको पहले भी मैंने आपको एक उदाहरण से पूर्व में भी समझाया था कि जैसे आपका एक पर्सनल लाइफ है एक स्वजगत है भौतिक जीवन में भी छोटू से और एक जहां आप ड्यूटी देते हैं वो आपका निमित जगत है तो ड्यूटी जगत में ड्यूटी के घंटे पूरा करते ही आप स्व में आकर के स्वस्थ हो जाते हैं यू फील रिलैक्स्ड तो वेद ने कहा नहीं ये दोनों निमित्त जगत हैं स्व तेरा इनर वर्ल्ड है एंड देयर यू हैव इंटायर फैमिली विथ यू पूरा परिवार तो अपने आप को पढ़ो और वही हम वेद में पढ़ते आ रहे हैं और आज का अब ब्रह्म सूत्र भी खोल लें क्या कहा पहले हम पूर्व का ले ले आ, का ब्रह्म सूत्र लेना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा इसको कहा अनुमानिक अप्य अनुमानकम अप एक एके शाम इति चेन अनुमान करना कि रथ माने खाली एक कोई गाड़ी है विकल है जैसे घोड़ा गाड़ी बैलगाड़ी है ना रथ है ना ऐसा कदाचित सत्य नहीं है सभी वेदों में सभी ग्रंथों में शरीर रूपक विन्यास शरीर को रथ के रूपक में हर ओर विन्यासित अर्थात संपादित किया गया है है ना? ते ग्रहण किया गया है दर्श्यती और लीला काव्यों में कथाओं में दर्शाया भी चा, तथा दर्शाया भी गया है इसलिए जब हम रथ की बात करें तो शरीर एक रथ है जहां जीव रथी है आत्मा सारथी है और प्राण वायु इसके घोड़े हैं शक्ति है ऊर्जा है और इस प्रकार ये शरीर रूपी रथ इस भौतिक जीवन में चलता है इसलिए रथ माने खाली एक शरीर हो ऐसा नहीं है तो कहा इस शरीर रूपी रथ पर महाभारत में आए दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित होने के कारण बुद्धि को निर्णायक बुद्धि को हमने अर्जुन कहा धर्म भाव युद्धि है पांच तत्वों से बना ये शरीर पांडु हीरत है कुंठा से कुंतल सा ज्ञान लाने वाली कुंती ही इनकी चेतना शक्ति है माता है हा ये रथ का विन्यास है या कि दसों इंद्रिया दस घोड़ों के समान है और आत्मा ही सारथी है जो सांस से धड़कन से नित्य नए कोशों से इस शरीर की वो बनाता चलाता इसकी रक्षा करता है जीव नहीं जानता है और आज भी हम एक लिविंग सेल नहीं बना पाए हैं ये बात दीगर है कि आप लोगों ने बेटा बेटी बहुत बनाए हैं हम तो अभी तक मेडिकल साइंसेज में भी एक लिविंग कोश नहीं बना पाए हैं है न आप लोग विद्वान हैं कर सकते हैं ऐसा हाँ क्या कह सकते हैं भाई जो समझाने के बाद भी ना समझे तो फिर वो कब समझेंगे तो कहा कि शरीर रथ है आत्मा सारथी है जो सांस धड़कन से निर्माण से रथ को बनाता भी है चलाता भी है इसकी रक्षा भी करता है और महारथी जो है वो दस इंद्रियों के अर्जन से अर्जित इंद्र अर्थात मन का बेटा अर्जुन है बुद्धि है मायाओं का महासमर महाभारत है उसका जनेऊ ही उसका गांधीव है धनुष है और इस प्रकार उन्होंने कहा कि शरीर रथ की हमने चर्चा करी मरते ही यदि वो जीव बाहिर्मुखी होकर ही जीता है तो उसे चिता की लकड़ियों पर सकाम मार से धूम मार से पित्रियान से जाना होता है वहीं इस रथ का ज्ञ होता है और यदि वो अंतर्मुखी है स्व जगत में जी रहा है तो देवयान से देवयान से ब्रह्मांड से वो स्वता ज्योति बन प्रकट होता है और इस प्रकार उसकी चिता पर कपाल क्रिया नहीं होती वो हो जाता नहीं क्योंकि वो प्रायश्चित है ये मार्ग है उसी को आगे फिर आज के सूख में उन्होंने लिया कि सूक्ष्म तू तदर कि खाली मैंने शरीर को रथ नहीं कहा है इस रथ में भी एक रथ है क्या बात है हा? मुझे एक बहुत पुरानी कहानी याद आगे घटना सच सच घटना एक जगह शादी हो रही थी गांव में उन्नाओ के ही गाँव में बहुत पुरानी बात है तो उन दिनों गरीबी बहुत फैली हुई थी हाँ। वर्ल्ड वार का इफेक्ट भी आ चुका था और करेंसी अपने सेचुरेशन पॉइंट तक इकोनॉमी जो थी वो पहुँच चुकी थी तो वो डाउन थी तो लोग काफी गरीबी में थे वो जमाने बड़े सख्त थे बहुत गरीबी होती थी घरों में और अक्सर लोग मतलब कुछ ही कुछ खा पी करके ही और ज्यादा कपड़े भी नहीं होते थे है ना वुली के दिन थे तो एक जगह शादी हुई कहने परिवार में तो वो बेचारे भूखे घूम रहे थे कुछ लड़के तो उनमें दो ने कहा चलो बारात में बैठ के जिम लेते हैं तो बारात थी पंडितों की और वो थे एक दूसरे संप्रदाय के आके बैठ गए तो उस जमाने में एक प्रचलन था पूछते थे आप कौन है परिजय लेते थे खिलाने वाले बोले कौन है आप देवता तो उन्हें और कुछ समझ में नहीं आया उनका हम पांडे हैं तो बोले जी कौन से पांडे हैं तो बोला यहां मेरे खुदा पांडे में भी पांडे होता है क्या चलो उठवा रथ तो है हाँ। मुझे वो घटना याद आएगी रथ में भी यहाँ रथ है सी हाउ कितना माइन्यूटली इन साइंटिफिक वे वेद आपको आपका इनर वर्ल्ड पढ़ा रहे हैं एक विज्ञान अंधहास्था की बात नहीं है अपूर्व साइंस एक वो महाविज्ञान जो उत्पत्ति से जुड़ा हुआ है अर्थात जो सभी विज्ञान की मां है और आप बड़े सस्ते में इनको टाले जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि इस शरीर के भीतर इस स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है जिसमें जीवा जीव अथवा जीव आत्मा आत्मा और वायु तीनों इकट्ठे तो बैठे हैं फिर नीड़ा जो पहले वेद ने हम पढ़ गया है और ये नीड़ कौन सा है शरीर में तो कहा भ्रम रंग है फीनेल बॉडी यही इसी को ब्रह्मरंथ्र कहा है ये मस्तिष्क में एक शालिग्राम अथवा शिवलिंग के जैसी एक ग्रंथी है जिसे अभी तक मेडिकल साइंस आज भी मेडिकल कॉलेज में हम पढ़ाते हैं कि इस यूजलेस ग्रंथ एंड हैज नो फंक्शन व्हाट्स वेवर मेडिकल साइंस में ऑप्शन है स्टूडेंट सारे को दे जबकि हमारा कहना था कि दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी हाँ जब शुरू में हमने किया था तो सबको लगा था कि हम पागल हो गए हैं <laughs> दूसरे देशों में भी लेकिन जब हम इस पर काम करते रहे और जब हमने अंधों को दिखलाया कि इनके पिंगल एडवांस हो गए हैं क्यों क्योंकि इन्हें आभास से जीना पड़ता है आंखें नहीं उसके बाद हमने दिखाया कि रेपिटाइल्स में सभी जीवों में भी और हर जगह इस कल के साथ है आदमी में धंसा हुआ है तो फिर इसके ऊपर हमें रिसर्च की परमिशन मिली थी और उसके बाद नाइन हम हम लोग के तो बीच में हट गए थे लेकिन रिसर्च चलते रहे और 14 इंस्टिट्यूट्स ने उसको टेकअप कर लिया और 14 इंस्टीट्यूट्स ने 1972 में में पेपर पब्लिश कर दिया कि पीनियल बॉडी इज रेगुलेटर ऑफ द रेगुलेटर्स ऑफ ह्यूमन बॉडी मतलब जो सेंटेंसेस कभी हमारे थे वही अप्रूव हुए थे आकर और वेद में इसका बहुत बड़ा महत्व है एक बड़ी छोटी सी ग्रंथी है ंग के जैसी या शालीग्रह के बटिया के जैसी और वो अब थोड़ा सा हाइपोथलमस थोड़ा सा पास में नीचे वो प्लेस हो गई है ब्रेन में नीचे आकर के कभी ये फ्लोट करती थी आपके भी मस्तिष्क में देखिए स्वभाव का वी ऑफ लाइफ का कितना फर्क पड़ता जैसे बाकी सारी लाइफ में ये ऊपर रहती है और फ्लोट करती है ग्रे मैटर में क्षीर सागर है जो हाँ आसमान के जैसे ही आसमान आपके मस्तिष्क में है तो उसमें ये बराबर फ्लोट करती है उसी में जीवन का आगाज होता है सबसे पहले जब गर्भ स्थापित होता है तो माता और पिता के दोनों के जो गुण हैं, उनको लेकर के ब्रह्मरंध्र में ही पहली स्थापना होती है पहले कोश की और फिर ये कोश यहीं से ट्रेबल पास करते हुए गर्भ में शिशु का पिंड बनाते हैं पांचवें महीने जब जीव ब्रह्मरंध्र में आता है कोई भी जिसे जन्म लेना है वो मतलब मतलब पहले प्रोसेस है जो गर्भावस्था से लेके पाँच महीने के भीतर तक का को कोई भी समय है जब वो उसमें प्रवेश पाता है ये मैं वेद पढ़ा रहा हूँ पाश्चात्य विज्ञान को अभी कुछ भी कहना बाकी है मतलब वो इसमें शूने हैं कतई शून्य हैं वो ना इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और न ही कर सकते उसके बाद जब उसे ही उसकी पिक्चर आती है तो उसके साथ ही पांचवें महीने में उसका जब प्रवेश पिंड में होता है तो सारे कोशों में उसके डीएनए में जिसमें माता का डीएनए पिता का डीएनए और उस क्षण का डीएनए है ग्रहों का पूरा चार्ट है जब पहला कोश बना था यानी सबसे पहले गर्भाधान का कार्यक्रम हुआ था जिसमें पहली बार उसने कंसीव किया था उस क्षण को बिंबित करता है और इन तीन चित्रों के साथ अब जो जीव आया है उसका चौथा चित्र भी उसमें प्रवेश पाता है और इस प्रकार पांचवें महीने यही पीनियल माता की पीनियल से निकल करके एक नया पीनियल उस बॉडी के में उसके मस्तिष्क में नवजात शिशु के पांचवें महीने में स्थापित होता है और वह शरीर का नियंत्रण लेता है और यहीं से धड़कने आरंभ होती हैं और अब उसके पूरे शरीर में जो पीनियल के भीतर का चित्र है वो पूरा का पूरा चित्र हर कोश में स्वतः स्थापित हो जाता है और यही शरीर का बंधन है कोश का कोश से अन्यथा आप उस घर में बैठे हो जिसमें करोड़ों दरवाजे हैं कुछ जुड़ा नहीं है हड्डियां भी नहीं जुड़ी हैं आपकी सिर्फ ये टाइप है मैग्नेटिक फील्ड्स में कहो या इंस्ट्यूशनल टाइल्स को कहो या डिवाइन एक बॉडी का जो आकर्षण उस और तद्रूपता है सदृश्यता है इसके कारण वो रह पाता है ये शरीर एक यूनिट में चलता है तो इस प्रकार हर कोश में एक सूक्ष्म ये पूरा चित्र ब्रह्मरंद्र के चित्र को लेता हुआ हर कोश में स्थापित रहता है मतलब शरीर आपका एक ऐसा महल है जो जिन से बना है हर ईंट में पूरे शरीर का मिनी बैठा हुआ है इसकी कोई दीवार नहीं बदली जा सकती क्योंकि नक्शा तो सब में मौजूद है एक एक कोश में है तो कहा कि वो जो ब्रह्मरंध्र है सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म ब्रह्मरंध्र में तक अरहत्वा। उता हलंत होने से उसका लुप्त हो जाएगा तो यह पूरा का पूरा चित्र जो जिस ब्रह्मरंद्र में सूक्ष्म में समाया हुआ है उसे भी हमने रथ कहा है अब आपको एक कल्पना देते हैं, ध्यान से सुनिए तो उदाहरण से समझ पाएंगे सागर में एक जहाज खड़ा है समुद्री है भाव सागर में ये शरीर उस जहाज की भांति है बोलो अब वो जहाज जो है वो ये बॉडी है लेकिन उस जहाज के ऊपर एक रनवे भी है और उस रनवे पर एक छोटा सा वायुयान भी खड़ा है इसी को देवयान कहा है मैं हा <laughs> बहुत बार पूछते हैं आप मुझसे स्वामी जी यहां क्या तुमने कहा जैसे जैसे सूत्र आते जाएंगे आप लोग खुद ही समझ लो ऐसे बताऊंगा तो फलाने बाबा ने कुछ और बता दिया तो फलाने पंथ ने कुछ और कह दिया तो आप सर बिड़ाते ये यह देवयान है हे अर्जुन गमन के दो मार्ग हैं एक सकाम मार्ग है धूर मार्ग है जिसका पितृयान है और दूसरा शुक्ल मार्ग है जिसका देवयान है आप इसी यान में अवस्थित हैं और इसी के साथ ही आप सारी बॉडी में से जुड़े हुए हैं क्योंकि हर कोष में इसी की इमेज है तो इससे अपने आप आपका एक नेचुरल टाइप है जब इस देवयान में रहते हुए भी आप इसकी महत्ता को नहीं जानते दस इंद्रियों को दस मुंह बना दशानन रावण से बाहर बाहर अतृप्तियों और इच्छाओं में भटकते फिरते तो मौत आपको बाहर से ही शमशान की तरफ ले जाती है देवयान ब्रह्मरंद्र से उड़ जाता है और जीव बाहर था बाहर रह गया वो फंस जाता है जिसे फिर हम कपाल क्रिया करके चिता पर अलग करते हैं ठीक है अब यहां कल्पना कीजिए कि जहाज धसक गया लेकिन क्योंकि वो तीनों देवयान में बैठे थे वो उड़ गए तो इसी सूक्ष्म शरीर के साथ जीव का ब्रह्मरंध्र के साथ ही अगली योनी में गमन होता है जिसे हम यूजलेस क्लैन पढ़ाते रहे मेडिकल साइंस में अभी भी पढ़ा तो वही रहे हैं लेकिन अब 200 से ऊपर जो हमारे मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं रिप्यूटेड ग्लोबल जो है सबने हमें एक्सेप्ट कर लिया है मान लिया वेद मेडिकल साइंस में फिर से प्रवेश पा गया है तो शुक्ल कृष्ण गति हेते जगता शाश्वते मते एक आती अनावृत्ति अन्य आवर्तते क्योंकि यान तो निकल गया और ब्रह्मरंद्र में फंस के कौन रह गया अकेला जीव तो उसको कपाल क्रिया करके अलग करो और शरीर तो सामग्री है जिन पेड़ों के फलों से बना है उसी पेड़ों पर इसे गमन करा दो धुआ दुआ कर दो तो इसको दो बीमार से तो भेज दो तहत्वा या तो तुम उस सूक्ष्म यान के द्वारा आत्मा के साथ जुड़कर अद्वैत कर योगस्थ होकर तद्रूपता एकत्र को पाकर के एक होकर के उसी यान से अनंत की राह पर जाओगे नहीं तो इस ब्रम रंध्र में फंस के रह जाओगे जो पुनः सूक्ष्म है और फिर तुम्हारी ही संततियां तुम्हारा उद्धार करेंगे अब इसको सबने अपने अपने ढंग से किसी ने सूरत कहा होगा किसी ने कुछ कहा होगा हाँ। किसी ने भावातीत समाधि की बात की होगी किसी ने न दूसरे दूसरे गीत गाए होंगे लेकिन ब्रह्मसूत्र ने बताया कि दिस इज द फिजिकल ऑर्डर ऑफ योर बॉडी दिस इज द स्पिरिचुअल ऑर्डर ऑफ योर बॉडी दिस इज द डिवाइन ऑर्डर ऑफ योर बीइंग इसे हटके कोई कल्पना नहीं है सुंदर ढंग से वो आपको आपका विज्ञान दे रहा है लेकिन मुश्किल ये है विज्ञान लेने वाले वहां नहीं है फलाने की चौधराहट में है उसके झगड़े में है उसके लोभ लालच में है अरे कोई घर में है क्या <laughs> आज यही तो हम सबकी अवस्था है इसी को हमने गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाते थे वेद का ज्ञान देते थे क्यों देते थे और आज कृष्ण और बलराम कथा में आते हैं शांति अपनी ऋषि के आश्रम में आए हैं वे 11 वर्ष की आयु में हैं और अब उन्हें 12 से 14 वर्ष तक गुरुकुल में रहना होगा और अधिकतर बच्चे ग्यारहवें वर्ष में आते थे और पच्चीसवें वर्ष में देते थे तो इसीलिए 25 साल का अनिवार्य ब्रह्मचर्य उन दिनों मनाया जाता था मतलब 25 साल से पहले शादी होने का मतलब ही नहीं है तो बाल विवाह अथवा ये प्रथाएं उस युग में बिल्कुल नहीं होती थी जो आज लोग कहते हैं कि धर्म ने बाल विवाह दिए नहीं ये झूठ है ये गुलाबी ने दिए हैं आपको ये गुलाबी के अंधे अंधेरों से पाए हैं आप ना कि धर्म ने कभी दिया क्योंकि यहां स्वयंवर प्रथाएं थी तो जब तक कन्या सयानी नहीं होगी वो भरी भीड़ में पति का चयन कैसे करेगी और 25 वर्ष से पहले वो नहीं लौटेगा तो बाल विवाह होगा कैसे और 25 वर्ष का अनिवार्य ब्रह्मचर्य आपके सभी सदग्रंथों में है तो ये कहना कि धर्म के कारण बाल विवाह होते थे ये बिल्कुल छूट बात है जब विदेशी आक्रांताओं का प्रभाव आया इस देश पर और वो यहां से बच्चों को उठा करके जबरदस्ती जबरिया हरम करने लगे तो वहां से इस सभ्यता ने अपने अंग समेटे और बाल विवाह पे पर उताराए कि जल्दी से ब्याह दो कहीं कोई उठा ना ले जाए और हम मुंह दिखाने काबिल ना रहे तो इस पीड़ा ने बाल विवाह को जन्म दिया तो कृष्ण और बलराम गुरुकुल में है सांदिप ऋषि के आश्रम में है और वेद और सभी ग्रंथों का ज्ञान विज्ञान को धारण कर रहे हैं गुरुकुल का जो ज्ञान है वो आज के ज्ञान से कहीं अधिक समुन्नत था ये पूजा पाठ कर्मकांड तो आपने गुलामी के अंधेरों में उनकी नकल में लिया है अन्यथा अन्यथा बहिर्मुखी पूजाओं का जो स्वरूप है वो हम बराबर वेद में पढ़ते आ रहे हैं कि दीज आर टू प्रैक्टिस इन्हें अभ्यास के द्वारा हृदयंगम करना है और एक्ट कहां करना है स्वजगत में इनर वर्ल्ड में आकर वहां जब हम इसको उसी की महत्ता के साथ करते हैं तो हमें उस सत्य की प्राप्ति होती है तो हम सच्चे मतलब सही रूप में उस फल को पाते हैं जो अनंत की राह के लिए भौतिक जगत में किए गए हवन यज्ञ भौतिक सुखों का हेतु हो सकते हैं लेकिन अनंत की राह में इनका कोई महत्व नहीं होता वो खाली आप ने पाप गिना करते हो उनका कोई मतलब नहीं स्वजगत में अंतर जगत में आकर के जब इसी को हम दोहराते हैं जहाँ आत्मा यज्ञ का आचार्य है प्राणवायु उपाचार्य है जहाँ जीव यजमान है स्वयं जहां तन सामिग्री है और ब्रह्म अग्निया ये जो नवदुर्गा हैं यही अग्निया हैं ये ज्वाला है और संपूर्ण सामग्री को में यज्ञ कर आत्मा के साथ जुड़कर मुझे ब्रह्मांड से शुक्ल मार्ग से ज्ञान से जाना है जहां ये एक तस्वीर मुझे गुरुकुल ने दिखाई है जब इधर नहीं जाता हूं तो बाहर भटक तो फिर जरूर जाऊंगा तो आज वही ज्ञान गो पा रहे हैं उनको उत्पत्ति का सृष्टि का संपूर्ण ज्ञान साधिपनी ऋषि तथा अन्य आचार्यगण दे रहे हैं धन और विद्या बाकी सारी विद्याएं जो जो ज्ञान भी ज्ञान है उसको जान रहे हैं एक राजा के धर्म क्या है नीति शास्त्र क्या है राज्य धर्म क्या है जो प्रैक्टिकल नॉलेज है और वो क्या है वो भी हम उनको वेद में पढ़ा रहे हैं जैसे आज आप पढ़ रहे हो अपने लिए तो वो भी जानते हैं आधुनिक शिक्षा में स्टूडेंट है ही नहीं वो कौन है वो मट्टी से मनुष्य किस प्रकार बना कौन लाया उसे कैसे भस्मी ने फिर अन्न का रूप पाया कैसे अन्न शिशु बने और वो कौन है जो हर दिन हर क्षण उसको नया जीवन का दिए जाता है भोजन से नए कोष बनाता है रक्त के कण बनाता है अस्थि मज्जा को अस्त्र था उसे मजबूत करता है धारण करता है वो कौन है कैसे करता है वो यज्ञ क्या है आज हम नहीं पढ़ते हैं खाली अच्छी नौकरी बढ़िया तनख्वाह और मोटी घूस के लिए किताबें रट के डिग्री ले, ले लेते हैं अच्छा डिग्री मिल गई तो नौकरी मिल गई और नौकरी मिल गई तो किताबों को हमेशा के लिए इट हैज नो प्रैक्टिकल इम्पैक्ट ऑन माई लाइफ डायरेक्ट सबकॉन्शियस में थॉट फिसलते रहते अलग बात है लेकिन उसका मुझ पर कोई शिक्षा का व्यवहारिक प्रभाव है क्या शिक्षा ने मुझे बताया कि मैं कौन हूं बस वो मेरी अतृप्तियां बढ़ाकर मुझे दस इंद्रियों को दस मुंह बनाकर इन्हीं की इच्छाओं के लिए रावण की तरह लंकाओं के पीछे भागना सिखाते हैं। और मैं कौन हूं कहां से आया और कल ये शरीर मुठ्ठी पर राख फिर क्यों हो जाएगा आखिरी कुदरत मुझे बेकार में क्यों जन्मती और मारती है नहीं कोई तो कारण होगा क्या मैं उसे खोज पाया और आज मनुष्य हो के मैंने नहीं जाना तो कल क्या कुत्ता बिल्ली या किसी पशु योनि में जाके अपने को पढूंगा? कब पाऊंगा वो कौन है जो जीवन को बारंबार फैलाता चला जाता है वो कौन है जो धड़कने सांसे देता है वो कौन है जो उसे कल्पनाओं से सजाता है क्यों करता है कौन हुआ मैं तो गुरुकुल के जमाने में हम सबसे पहले उनको उनके प्रति भी सचेत करते थे कि वो कौन है कहां से आए और गुरुकुल राजा के आधीन नहीं होते थे जैसे आज नेता के पास एजुकेशन है यूनियनबाजी हो रही है घने वन में शिक्षा का अधिकार केवल एक निर्लिप्त ऋषि के पास ही रहता था क्यों ये भी सोचने की बात है यह भी सोचने की बात है कि शिक्षा का अधिकार केवल एक निर्लिप्त संत को ऋषि को क्यों दिया गया और उसे जंगल में ही क्यों स्थापित कर दिया गया और उसके साथ वर्जनाएं लगा दी गई कि वो वेद पढ़ाएगा हवन यज्ञ नहीं कराएगा वो उसका पढ़ाया शास्त्री ही करेगा ऋषि नहीं करेगा वो ज्योतिष पढ़ाएगा कर्मकांड पढ़ाएगा ज्ञान विज्ञान पढ़ाएगा जड़ी बूटियों का ज्ञान देगा अस्त्र शस्त्र का भी ज्ञान देगा सारे ज्ञान देगा लेकिन खुद नहीं करेगा क्योंकि स्वयं करने से लिप्तता का भाव आने से उसका निष्पक्ष जो मस्तिष्क है वो कहीं भी बद्ध हो सकता है आशक्त हो सकता है इसको एक उदाहरण से समझाते हैं आपको कल्पना करें आप क्या आप कोर्ट रूम में बैठे हैं। एक जज है दो वकील हैं। वकील ज्यादा पढ़े लिखे भी हो सकते हैं एक वादी का है एक प्रतिवादी का है और दोनों अपना अपना पक्ष रख रहे हैं बताइए यहां निर्णय कौन करेगा वादी का वकील कि प्रतिवादी का जज करेगा जज क्यों करेगा क्योंकि वो निष्पक्ष है बोलो भले वकील ज्यादा पढ़े लिखे हो सकते हैं उनके पास डिग्रियां भी बड़ी हो सकती हैं लेकिन निर्णय कौन करेगा जज ही करेगा क्यों करेगा वकालत तो इन्होंने पढ़ी है एक जैसी तो जज ही क्यों करेगा क्योंकि वो किसी से बद्ध नहीं है वो किसी से जुड़ा अथवा नहीं है वो किसी बद्धता को प्राप्त नहीं है आशक्त नहीं है किसी पार्टी से उसे कुछ लेना देना नहीं है इसलिए फैसला वही करेगा तो कहा कि शिक्षा का पवित्रतम रूप फिर जज के पास उस ऋषि के पास ही तो होगा तो शिक्षा को वहां से उतर के आने दो जिससे समाज कभी भ्रमित ना हो मनुष्य दिशाहीन ना हो जाए और संपूर्ण संस्कृति कहीं महाविनाश को न चली जाए इसलिए वो निर्लिप्त भाव से केवल ज्ञान देगा उसे स्वयं प्रैक्टिस नहीं करेगा वो खुद तप ही करेगा जिससे किसी भी प्रकार की लिप्तता उस ऋषि में ना आने पाए राजा का अन्न उसको वर्जित है राजा का कोई पैसा नहीं आने देगा राजा राजनीति है घुस गया तो गुरुकुल बर्बाद हो जाएगा जैसे आज हर यूनिवर्सिटी तबाह है नेता भले दसवीं फेल है लेकिन हर यूनिवर्सिटी में यूनियन में घुसा हुआ है गलत कह रहा हूं क्या तो आज की एजुकेशन आदमी को पिशाच तो बना सकती है मनुष्य तो नहीं बना सकती यदि आप होते मनुष्य तो आप अपने भाव जानते पैसे को इतना महत्व क्यों कर देते कि आप घटिया और बर्बाद हो जाते पैसे के लिए आज सगों पे आपका विश्वास नहीं है बाप बेटे में नहीं है मनी हैज बिकम एवरीथिंग टू यू तो जब पैसे को ही आपने सारे महत्व दे डाले तो आप अपने में तो बहुत निकृष्ट घटिया बन के रह गए ना कोई आपसे कह दे कि क्या दो कौड़े का आदमी है तो आप बुरा मान जाओगे तो श्रीमान तीसरी कौड़ी आपने भी तो अपने को नहीं दी थी जब आपने पैसे को महत्व दिया था तो आप दो कौड़ी के तो थे ईश्वर की बनाई पवित्रतम कृति और इतनी घटिया उस युगों में जब हम गुरुकुल से पढ़ा करके समाज को सुशिक्षित करते थे तो सौ सौ लोग होते थे एक चूल्हा एक परिवार होता था वो गर्व करते थे अपने प्यार आज आप दो तो लोग जुड़ के बैठ नहीं सकते हो आप जीते नहीं हो पीड़ाएं देते हो पीड़ाएं लेते हो पीड़ाएं खाते हो पीड़ाएं पीते हो और जिंदगी को रगड़ रगड़ के मर जाते हो बस कभी कभी आपको लगता है कि आपने जिंदगी को एंजॉय किया ना। वो तो आपकी सोच ही मर चुकी है समाप्त हो गई है आप क्या जानो कि भक्ति का वो मनोहारी रस क्या होता है उसमें कैसे डूब के जिया जाता है ये वही जान सकते हैं जो पिछले 44 बरस से लखनऊ में हमसे सचमुच डूब के जुड़े हुए हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं ये जान सकते हैं कि व्हाट आर लिविंग वैल्यूज बाकी कौन जान सकता है बूढ़े हम आए थे बूढ़े हम अभी भी और ज्यादा हो गए चवालीस बरस हाँ? हाँ? लेकिन हम बूढ़े नहीं है अभी भी तैर रहे हैं डूबे नहीं है हाँ? और सारे डूब गए मेरे जिनको मैं देखता था उनकी पीढ़ियां पीढ़ियां मेरे सामने इसका हाँ? कारण कि जी रहा हूं उसको तुम चिंताएं जीते हो तो चिंताएं जी नहीं जाती चिंताओं में मरा ही तो जाता है उम्र खाए जाते हो वो गुरुकुल था जो समाज को सुंदर मनोरम रूप देता था आत्मा से जुड़ा शरीर था जीव था तो सूरज की रोशनी चेहरे पे रहती थी और स्वजगत इज माय इनर वर्ल्ड मुझे अपने भीतर जीना है और वाह जगत जो है वो ड्यूटी है तो ड्यूटी फॉर ड्यूटी से एक है आसक्ति से नहीं निमित कर्म से धारण करना है बाहर जो गृहस्थी भी है तो एक नाटक है न ना साथ आए हैं न साथ जाना है बाहर हम ईमानदारी से इनर वर्ल्ड को डिपिक्ट कर रहे हैं राम और जानकी की तरह और उनकी मर्यादा से बाहर हमें नहीं जीता आदर्श श्री राम रहेंगे पिता के साथ राम के जैसा व्यवहार होगा माता के साथ राम के जैसा प्रेम होगा भाइयों के साथ राम जैसा भाव रहेगा मैं तो नाटक से सीखने आया हूं जिससे भीतर प्रैक्टिस कर तद्रूपता सदृश्यता और एकत्व तो योग पा सकू और मैंने रिहर्सल ही गड़बड़ बाहर के कर रखे भीतर कौन जाने देगा आज ये अवस्था हमारी और बड़ी सुंदर मनोरम कथाएं हैं हल्का करने के लिए आपको एक गुरुकुल में अगर महाराज उग्रसेन चाहें कि वो कुछ खर्चा भिजवा दें तो ही इज डिसमेटेड उसे परमिशन नहीं है साधारण जन जो चाहें दे सकते हैं यही मर्यादा आदिकाल से है वो एक बार एक मंत्री को हमने बहुत डांट दिया था तो लोगों को बड़ा ताजु हुआ हमने कहा नहीं उसको पता नहीं था इसलिए डांटना पड़ गया बताना पड़ा उसको कि राजा का अन्न आश्रम में नहीं आ सकता क्यों क्योंकि वो टैक्स से आता है और अब क्या कहूँ अब तो पकड़ भी लाता है <laughs> तो वो नहीं आ सकता हाँ साधारण जन आत्म प्रेरणा से जो करे उनकी मर्जी सन्यासी का धर्म नहीं कि चेला चंदा करे वो तो प्राणी मात्र में एक राम का भाव रखेगा सबके पैर की धूल को माथे से लगाएगा तो सुदामा भी आए हैं सुदामा का तंदुल गुरुकुल ने स्वीकारा है कृष्ण बलराम के साथ आया सारा धन लौटा दिया गया <laughs> मर्यादा की बात है और कहा गया महाराज उग्र से कि राजन जाओ कहीं थोड़ा सा एक खेत बनाना जोतना बोना बुआई करना जब अन्न उपज जाए तो लेहाना हम ले लेंगे लेकिन राजकोष से कुछ मत मतलाना मर्यादाएं हैं आज वो सब नहीं है जब यहां पर भी हमने कहा था कि भाई ये चेला चंदा ये सब इस आश्रम में नहीं होगा गंडा था बीज नहीं होगा ठगा नहीं जाएगा किसी को सबको आत्मज्ञान देंगे और पैर की धूल से आगे कोई कामना किसी से नहीं करेंगे तो सबको लगा था कि हम पागल पागल हैं पागल तो है गोविंद में ये तो बात सही है लेकिन आज शायद आप सब इस राह को समझ तो पा रहे हैं सांप्रदायिक सोच चेला चंदा गंडा ताबीज लूट दम्ब और मिथ्याभिमान के पीछे जाती है धर्म की राह अतिशय विनम्रता की ओर जाती है वो बहुत झुकी झुकी सी रहती है जब नारायण स्वयं सब में बैठे हैं जब बड़े मौजूद हैं तो मैं बड़ा कैसे बन जाऊं क्योंकि उनको हटाए बिना मैं बड़ा कैसे हो सकता समाज जो चाहे सो माने मैं सब में देखू एक श्री राम तो सुदामा भी है गोविंद भी है और किसी के लिए कोई विशेष अलग एजुकेशन भी नहीं